प्रिय आज की राजनीति पर कुछ भी कहने के पहले दो बातें समझ लेनी जरूरी एक तो ये कि जो आज दिखाई पड़ता है वो आज का ही नहीं होता है हजारों हजारों वर्ष के बीते हुए कल आज में सम्मिलित होते हैं। जो आज का है उसमें कल भी जुड़ा है बीते सब कल जुड़े हैं। और आज की स्थिति को समझना हो तो कल की उस पूरी श्रृंखला को समझे बिना नहीं समझा जा सकता मनुष्य की प्रत्येक आज की घड़ी पूरे अतीत से जुड़ी है। एक बात और दूसरी बात राजनीति कोई जीवन का ऐसा अलग हिस्सा नहीं है जो धर्म से भिन्न हो साहित्य से भिन्न हो कला से भिन्न हो हमने जीवन को खंडों में तोड़ा है सिर्फ सुविधा के लिए जीवन इकट्ठा है तो राजनीति अकेली राजनीति ही नहीं है उसमें जीवन के सब पहलु सब धाराएं जुड़ी हैं और जो आज का है वो भी सिर्फ आज का नहीं है सारे कल उसमें समाविष्ट थे ये प्राथमिक रूप से ख्याल में हो तो मेरी बात समझने में सुविधा पड़ेगी ये मैं क्यों पीछे बीते हुए कलों पर इसलिए जोर देना चाहता हूँ कि भारत की आज की राजनीति में जो भी उलझाव है उसका बहुत गहरा संबंध हमारी अतीत की समस्त राजनीतिक दृष्टि से जुड़ा है जैसे भारत का पूरा अतीत इतिहास और भारत का पूरा चिंतन राजनीति के प्रति विराग सिखाता है अच्छे आदमी को राजनीति में नहीं जाना है ये भारत की शिक्षा रही है और जिस देश का ये ख्याल हो कि अच्छे आदमी को राजनीति में नहीं जाना है अगर उसकी राजधानियों में सब बुरे आदमी इकट्ठे हो जाएं तो आश्चर्य नहीं जब हम ऐसा मानते हो कि अच्छे आदमी का राजनीति में जाना बुरा है तो फिर बुरे आदमी का राजनीति में जाना अच्छा हो जाता है वो उसका दूसरा पहलू हिंदुस्तान की सारी राजनीति धीरे धीरे बुरे आदमी के हाथ में चली गई है जा रही है चली जा रही है आज जिनके बीच संघर्ष है वो अच्छे और बुरे आदमियों के बीच संघर्ष नहीं है बुरे आदमी के अलग अलग मार्क अलग अलग ट्रेड मार्कों के बीच संघर्ष है इसे ठीक से समझ लेना जरूरी है उस संघर्ष में कोई भी जीते उससे हिन्दुस्तान का बहुत भला नहीं होने वाला है कौन जीतता है ये बिल्कुल गौण बात है दिल्ली में कौन ताकत में आ जाता है ये बिल्कुल दो पौड़ी की बात है क्योंकि संघर्ष बुरे आदमियों के गिरोहों के बीच है हिंदुस्तान का अच्छा आदमी राजनीति से दूर खड़े होने की पुरानी आदत से मजबूर है वो दूर ही खड़ा हुआ है लेकिन इसके पीछे हमारे पूरे अतीत की धारणा है हमारी मान्यता ये रही है कि अच्छे आदमी को राजनीति से कोई संबंध नहीं होना चाहिए बटन रसल ने कहीं लिखा है एक छोटा सा लेख लिखा है उस लेख का शीर्षक उसका हेडिंग मुझे बहुत पसंद पड़ा हेडिंग है हार्म दैट गुड डू नुकसान जो अच्छे आदमी पहुंचाते हैं अच्छे आदमी सबसे बड़ा नुकसान ये पहुंचाते हैं कि बुरे आदमी के लिए जगह खाली कर देते हैं इससे बड़ा नुकसान अच्छा आदमी और कोई पहुंचा भी नहीं सकता हिंदुस्तान में सब अच्छे आदमी भगोड़े रहे हैं एस्केपिस्ट रहे हैं भागने वाले रहे हैं हिंदुस्तान ने उनको ही आदर दिया है जो भाग हैं। हिंदुस्तान उनको आदर नहीं देता जो जीवन की सघनता में खड़े हो संघर्ष करें, जीने को जीवन को बदलने की कोशिश करें। कोई भी नहीं जानता कि अगर बुद्ध ने राज न छोड़ा होता तो दुनिया का ज्यादा हित होता या छोड़ देने से ज्यादा हित हुआ है आज तय करना भी मुश्किल है लेकिन एक परंपरा है हमारी कि अच्छा आदमी हट जाए लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि अच्छा आदमी हटेगा तो जगह तो खाली नहीं रहेगी वैक्यूम तो रहता नहीं अच्छा हटता है बुरा उसकी जगह भर देता है बुरे आदमी भारत की राजनीति में अतीव्र संलग्नता से उत्सुक है कुछ अच्छे आदमी भारत की आजादी के आंदोलन में उत्सुक हुए थे वे राजनीति में उत्सुक नहीं थे वे आजादी में उत्सुक थे आजादी आ गई कुछ अच्छे आदमी अलग हो गए कुछ अच्छे आदमी आद, समाप्त हो गए कुछ अच्छे आदमियों को अलग हो जाना पड़ा कुछ अच्छे आदमियों ने सोचा कि अब बात खत्म हो गई खुद गांधी जी जैसे भले आदमी ने सोचा अब कांग्रेस का काम पूरा हो गया है अब कांग्रेस को विदा हो जाना चाहिए अगर गांधी जी की बात मान ली गई होती तो मुल्क इतने बड़े गड्ढे में पहुंचता जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते नहीं मानी गई गड्ढे में पहुंचा है लेकिन उतने बड़े गड्ढे में नहीं जितना मान के पहुंचा था फिर भी गांधी जी के पीछे अच्छे लोगों का जो जमात थी विनोबा और लोगों की वो सब दूर हट गए वो पुरानी भारतीय धारा फिर उनके मन को पकड़ गई अच्छे आदमी को राजनीति में नहीं होना चाहिए खुद गांधी जी ने जीवन भर बड़ी हिम्मत से बड़ी कुशलता से भारत की आजादी का संघर्ष किया उसे सफलता तक भी पहुंचाया लेकिन जैसे ही सत्ता हाथ में आई गांधी जी हट गए वो भारत का पुराना अच्छा आदमी फिर मजबूत हो गया गांधी ने अपने हाथ में सत्ता नहीं ली ये भारत के इतिहास का बड़े से बड़ा दुर्भाग्य है जिसे हम हजारों साल तक जिसका नुकसान हमें भुगतना पड़ेगा गांधी सत्ता आते ही हट गए सत्ता दूसरे लोगों के हाथ में गई जिनके हाथ में सत्ता गई वे गांधी जैसे लोग नहीं थे गांधी से कुछ संभावना हो सकती थी कि भारत की राजनीति में अच्छा आदमी उत्सुक होता गांधी के हट जाने से वो संभावना भी समाप्त हो गई फिर सत्ता के आते ही एक दौड़ शुरू हुई बुरे आदमी की सबसे बड़ी दौड़ क्या है बुरा आदमी चाहता क्या है बुरे आदमी की गहरी से गहरी आकांक्षा अहंकार की तरफी है ईगो की तरफी है बुरा आदमी चाहता है उसका अहंकार तप्त हो और क्यों बुरा आदमी चाहता है उसका अहंकार तरफ हो क्योंकि बुरे आदमी के पीछे एक इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स एक की ग्रंथि काम करती रहती है जितना आदमी बुरा होता है उतना ही की ग्रंथि ज्यादा होती है और ध्यान रहे हिंनता की ग्रंथि जिसके भीतर भी हो वो पदों के प्रति बहुत लोलुप हो जाता है सत्ता के प्रति पावर के प्रति बहुत लोलुप हो जाता है भीतर की हीनता को वो बाहर के पद से पूरा करना चाहता है बुरे आदमी को मैं शराब पीता हूँ इसलिए बुरा नहीं कहता शराब पीने वाले अच्छे लोग भी हो सकते हैं शराब ना पीने वाले बुरे लोग भी हो सकते हैं। बुरा आदमी इसलिए नहीं कहता कि उसने किसी को तलाक दे के दूसरी शादी कर ली हो दस शादी करने वाला अच्छा आदमी हो सकता है एक ही शादी पर जन्मों से टिका रहने वाला आदमी भी बुरा हो सकता है मैं बुरा आदमी उसको कहता हूँ जिसकी मनोग्रंथि हिंता की है जिसके भीतर इंफेरिटी का कोई बहुत गहरा भाव है ऐसा आदमी खतरनाक है क्योंकि ऐसा आदमी पद को पकड़ेगा जोर से पकड़ेगा किसी भी कोशिश से पकड़ेगा और किसी भी कीमत और किसी भी साधन का उपयोग करेगा और किसी को भी हटा देने के लिए कोई भी साधन उसे सही मालूम पड़ेंगे हिंदुस्तान में अच्छा आदमी अच्छा आदमी वही है जो न इंफेरिटी से पीड़ित है और न सुपेरिटी से पीड़ित है अच्छा आदमी की मेरी परिभाषा है ऐसा आदमी जो खुद होने से तृप्त है आनंदित है जो किसी के आगे खड़े होने के लिए पागल नहीं और किसी के पीछे खड़े होने में जिसे कोई अर्जन कोई तकलीफ नहीं जो जहां भी खड़ा हो जाए वही आनंदित है ऐसा अच्छा आदमी राजनीति में न जाए तो राजनीति सेवा न होकर बन जाती है। ऐसा अच्छा आदमी राजनीति में न जाए तो राजनीति केवल पावर पॉलिटिक्स सत्ता और सबसे की अंधी दौड़ हो जाती है और शराब से कोई आदमी इतना बेहोश कभी नहीं हुआ जितना आदमी सत्ता से और पावर से बेहोश हो सकता है और जब बेहोश लोग इकट्ठे हो जाएं सब तरफ से तो सारे मुल्क की नैया डगमगा जाए इसमें कुछ हैरानी नहीं है ये ऐसे ही है जैसे किसी जहाज के सभी मल्ला शराब पी लें और आपस में लड़ने लगें प्रधान होने को पूरा जहाज उपेक्षित हो जाए और डूबे या मरे या बचे इससे कोई संबंध न रह जाए वैसी हालत भारत की है राजधानी में भारत के सारे के सारे मतान जिन्हें सत्ता के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है वे सारे अंध लोग बेहोश लोग इकट्ठे हो गए हैं और उनकी जो शतरंज चल रही है उसमें पूरा मुल्क गांव पर लगा हुआ है उस पूरे मुल्क से उनको कोई प्रयोजन नहीं है कोई संबंध नहीं है भाषण में वे बातें करते हैं क्योंकि बातें करनी जरूरी है प्रयोजन बताना पड़ता है लेकिन पीछे कोई प्रयोजन नहीं है पीछे एक ही प्रयोजन है भारत के राजनीतिक के मन में मैं सप्ताह में कैसे पहुंच जाऊं मैं कैसे मालिक हो जाऊं मैं कैसे नंबर एक हो जाऊ ये दौड़ इतनी भारी है और ये दौड़ इतनी अंधी है इस दौड़ के अंधे और भारी, और भारी और खतरनाक होने का बुनियादी कारण ये है की भारत की पूरी परंपरा अच्छे आदमी को राजनीति से दूर करती रही तो मैं आपसे कहना चाहूंगा अगर भारत के लिए कभी भी एक स्वस्थ राजनीति को जन्म देना हो तो भारत की इस पुरानी धारणा को बिल्कुल मिट्टी में फेंक देना आग में डाल देना पानी में डुबा देना ये धारणा नहीं मिटेगी तो भारत के लिए सौभाग्य का उदय नहीं हो सकता है एक बात दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूं कि भारत का पूरा का पूरा अतीत नॉन डेमोक्रेटिक है भारत का दिमाग लोकतांत्रिक नहीं है भारत का दिमाग अत्यधिक अलोकतांत्रिक है भारत की पूरी की पूरी परंपरा मनुष्य को समान स्वीकार नहीं करती है नहीं तो शुद्ध और ब्राह्मण असंभव हो जाते हैं। भारत की पूरी धारणा आदमी आदमी के बीच वर्गों वर्णों को स्वीकार करती है एक आदमी जन्म से ही नीचा है और एक आदमी जन्म से ही ऊंचा है ऐसी हमारी मान्यता है ये मान्यता बड़ी खतरनाक है ये कुछ लोगों को पैदाय गुलाम बना देती है और कुछ लोगों को पैदाइशी मालिक होने का भ्रम दे देती है लोकतंत्र की जो हम नई रचना करने में लगे हैं उसके विपरीत है हमारी ये सारी धारणा लोकतंत्र प्रत्येक व्यक्ति को बराबर मूल्य देता है जन्म से नहीं तय करता कौन छोटा है कौन बड़ा है धन से तय नहीं करता कौन छोटा है कौन बड़ा है पद से तय नहीं करता कौन छोटा है कौन बड़ा है प्रत्येक व्यक्ति बराबर है ऐसे लोकतंत्र की संरचना में हम लगे हों और हमारी पूरे माइंड की हमारी पूरी की पूरी संस्कृति हमारे मन की पूरी आधार से एंटी डेमोक्रेटिक हो लोकतंत्र विरोधी हो तो बड़ी अर्चन हो जाएगी मन तो हमारे पास लोकतंत्र विरोधी है लोकतंत्र का हम निर्माण कर रहे हैं तो लोकतंत्र की बातें करते हैं भीतर लोकतंत्र हमारे मन में कहीं भी नहीं है इसलिए जो आदमी भी सत्ता पे बैठ जाता है वही पागल हो जाता है वही ताना होने की कोशिश में संलग्न हो जाता है वही डिक्टिटोरियल हो जाने की कोशिश में संलग्न हो जाता है गद्दी पर बैठते ही इस मुल्क में कोई आदमी लोकतांत्रिक नहीं रह जाता लोकतांत्रिक आदमी ही नहीं है जब तक ताकत नहीं है तब तक वो जोड़ के आपके द्वार पर खड़ा होता है जैसे ही ताकत आती है वो आपको पहचानना बंद कर देता है ये बड़ी अजीब बात है और अगर ये बात जारी रहती है तो भारत आज नहीं कल किसी न किसी तरह की तानाशाही में फंस जाने को आबद्ध होगा आज जो दिल्ली में हो रहा है वो किसी आने वाली की सूचनाएं है वो आज नहीं, कल, इस नहीं, अगले वर्ष हम उसी गड्ढे में गिरेंगे जहां दुनिया के सभी लोकतंत्रों के गिरने का डर होता है हमारा डर सबसे ज्यादा है हमारा डर सबसे ज्यादा इसलिए है, है की हमने स्वीकार ये किया राजा को हम मानते थे भगवान जो देश राजा को भगवान मानता रहो, अब भी उसके मन में वही भाव है भाव कहीं खो नहीं गया और आदमी आदमी के बीच समानता की हमारी कोई दृष्टि नहीं है तो बहुत खतरा है इस बात का कि आज नहीं कल लोकतंत्र की हत्या हो जाए और शक्ति के पीछे अंधे लोग किसी भी क्षण हत्या कर सकते हैं वे लोकतांत्रिक तभी तक है जब तक लोकतंत्र उन्हें सत्ता तक पहुंचाए सत्ता में पहुंचते ही उनका लोकतंत्र विदा हो जाता है किसी ने कहा है मुझे लगता है भारत में सही हो जाए ऐसा किसी ने कहा है लोकतंत्र तानासाहों को चुनने की एक प्रक्रिया है लोकतंत्र भी तानासाहों को चुनने की एक प्रक्रिया है ताना भी आपकी मर्जी से चुने जाएं ऐसी प्रक्रिया है अगर लोकतंत्र का यही मतलब हो तो भारत में वो दिखाई पड़ता है और जो संघर्ष हमें दिखाई पड़ रहा है सब तरफ वो हमारे भीतर मनो में जो जो उपद्रव है कॉन्फ्लिक्ट है मन है एंटी डेमोक्रेटिक और व्यक्तित्व हम देश का बनाना चाहते हैं लोकतांत्रिक नहीं ऐसे नहीं हो सकेगा लोकतांत्रिक व्यक्तित्व तो तभी बन सकता है जब भीतर मन भी लोकतांत्रिक हो भारत का पूरा मन बदला जाए तो भारत की राजनीति स्वस्थ सुंदर और सुखद हो सकती है और वो तब सत्ता का आग्रह और दौड़ ही नहीं रह जाएगी भारत सदा से व्यक्ति का पूजक है और जो कौमेडी व्यक्ति की पूजा करती है वो लोकतांत्रिक नहीं हो सकते। व्यक्ति की पूजा का मतलब ही यह है कि एक व्यक्ति महान है और दूसरे लोग हीन है एक व्यक्ति महात्मा है दूसरे लोग हीन आत्मा है एक भगवान है दूसरे लोग साधारण है व्यक्ति की पूजा करने वाली कोई कौम कभी लोकतांत्रिक नहीं हो सकती क्योंकि लोकतंत्र की घोषणा यही है कि कोई महान नहीं है कोई छोटा नहीं है सब समान है समानता का ये भाव हमारे भीतर बिल्कुल नहीं है हम सदा से पैर छूते रहे हैं हम सदा से सिर झुकाते रहे हैं हम सदा से किसी को बड़ा और किसी को छोटा मानते रहे हैं ये छोटा और बड़ा मानने की जो हमारी अब तक की पूरी पूरी कल्पना और धारणा रही है वही धारणा आज भी काम कर रही है इसलिए तो एक आदमी राजनीतिक पद पर खड़ा हो जाए तो एकदम भगवान हो जाता है सारे अखबार उसकी खबरों से भर जाते हैं सारी सुर्खियां उसको मिल जाती है फिर मुल्क में कोई नहीं रहता वही रह जाता है पद से वाद में नीचे उतरा और बिल्कुल भूल जाता है उसका कोई पता नहीं चलता राधा कृष्णन कहाँ खो गए पता लगाना मुश्किल है कहाँ रहते हैं ये भी पता लगाना मुश्किल है एक आदमी सत्ता से नीचा उतरा कि गया वो हमारे लिए फिर भगवान नहीं रह गया सत्ता पर पहुंचा कि एकदम भगवान हो जाता है ये जो हमारी स्थिति रही और हम व्यक्ति को इस भांति सत्ता पर बल देते रहे और पद को इतना मूल्य देते रहे तो फिर इस मुल्क में स्वस्थ वातावरण निर्मित होना मुश्किल हो जाएगा मुझे लगता है कि हम शायद सर्वाधिक रूप से पद पीड़ित समाज है पद सब कुछ है पद से ही व्यक्ति का कोई हमें चिंता और विचार नहीं अगर ऐसा होगा तो सभी और महत्वकांक्षी लोग पदों की तरफ दौड़ने लगेंगे आज कोई आदमी अच्छा शिक्षक नहीं होना चाहता क्यों हो शिक्षकों के दिवस पर मैं दिल्ली में बोलने गया तो मैंने शिक्षकों से कहा कि मैं बहुत हैरान हूं राधा कृष्णन शिक्षक थे और राष्ट्रपति हो गए इसलिए तुम शिक्षक दिवस मना रहे हो मुझे कुछ समझ नहीं आता इसमें क्या तर्क है मैंने उनसे प्रार्थना की जब कोई राष्ट्रपति शिक्षक हो जाए तब तुम शिक्षक दिवस मनाना अभी तो शिक्षक दिवस मनाने जैसा कुछ भी नहीं लगता एक शिक्षक राजनीतिक हो जाए तो ये शिक्षक का अपमान हुआ कि सम्मान एक राजनीतिक शिक्षक हो जाए और कहे कि अब दिल्ली छोड़ता हूं और जाके बड़ौदा के पास एक गाँव में शिक्षक हो जाऊंगा तो तुम शिक्षक दिवस मनाना लेकिन शिक्षक राजनीतिक हो जाए तो शिक्षक दिवस शुरू हो जाता है और इसका परिणाम यह होता है कि सब शिक्षक थोड़ी बहुत कोशिश करके कुछ न कुछ होने की दौड़ में लग जाते हिंदुस्तान का एक भी शिक्षक अब शिक्षा में उत्सुक नहीं है कम से कम उप शिक्षा मंत्री हो जाए शिक्षा मंत्री हो जाए इंस्ट्रक्टरी हो जाए कम से कम दौड़ जारी कोई शिक्षक शिक्षा में उत्सुक नहीं क्योंकि शिक्षक का कोई सम्मान नहीं जर्मनी में कोई किसी शिक्षक को कहे कि चलो मंत्री बना देते हैं तो वो कहेगा पता नहीं मैं प्रोफेसर हूँ वो इस तरह से कहेगा कि क्या मुझे अपदस्थ करना चाहते हो नीचे उतारना चाहते हो मैं प्रोफेसर हूँ विश्वविद्यालय का मंत्री होने का क्या सवाल है कब ऐसा दिन इस मुल्क में होगा उस दिन राजनीति स्वस्थ हो सकेगी तब ये सारे के सारा मुल्क एक ही महत्वाकांक्षा से भर जाए पद की तो एक बहुत ही उपद्रवपूर्ण कल है शुरू हो जाएगी हमें बहुत दिशाओं में सम्मान बांटना चाहिए शिक्षक का अपना सम्मान है संगीतज्ञ का अपना है चित्रकार का अपना है अभिनेता का अपना है सन्यासी का अपना है लेकिन सब विलीन हो गया आप किसी का सम्मान नहीं है सिर्फ पद पर जो खड़ा हो उसका ही सम्मान है आज अगर किसी सन्यासी को भी सम्मानित होना हो तो पहले किसी मिनिस्टर को खोजना पड़ता है मिनिस्टर सन्यासी के पास आके हाथ जोड़ के बैठ जाए तो सन्यासी भी प्रतिष्ठित हो जाता है नहीं तो सन्यासी का भी प्रतिष्ठित होने का कोई उपाय नहीं अगर ऐसी स्थिति हमने बनाई तो स्वाभाविक होगा कि सभी एम्बीस सभी महत्वाकांक्षी लोग राजनीति की तरफ दौड़े सभी ओछे क्षुद्र के हीन मन के लोग राजनीति की तरफ दौड़े तो वहां अगर एक एक अंतर कले की और जहां बहुत लोग संघर्ष करने लगे वहां के साधन अशुद्ध हो जाए तो आश्चर्य नहीं है दिल्ली वैसा ही अड्डा बन गया छोटे अड्डे अहमदाबाद है भोपाल है पटना है वो छोटे अड्डे हैं और छोटे छोटे छोटे अड्डे हैं फिर एक एक गाँव छोटा छोटा अड्डा हो गया सारा मुल्क सारा देश सत्ता पाने की चेष्टा में इस भांति पागल है की समझ के बाहर है की ये मुल्क कुछ और भी सोचेगा और भी विचारेगा कोई और दिशा नहीं है कोई जिंदगी में और क्रिएटिव सृजनात्मक कोई दिशा नहीं है कोई दिशा नहीं मालूम पड़ती सब अखबार उनके सब रेडियो उनके लिए सब सम्मान उनके लिए तो फिर सभी आदमी पागल हो जाएंगे और जो आदमी जितना पागल होता है उतना ज्यादा पद का आकांक्षी होता है पागल आदमी कहीं ऊंची जगह खड़े होकर घोषणा करना चाहता है कि मैं कुछ हूँ सम बड़ी होने की बड़ी गहरी आकांक्षा पागल आदमी में होती अगर दुनिया कभी अच्छी हुई तो शायद हमें पता चले कि दुनिया के आधे पागल इसलिए पागल होने से बच गए कि उन्हें राजनीति में जाने का मौका मिल गया अगर हिटलर राजनीति में ना जाए तो पागलखाने में हो अगर माओ राजनीति में ना जाए तो पागल खाने में होने के सिवा और कोई जगह नहीं मिल सकती जहां वो हो। हमारे राजनीतिक उतने बड़े पागल नहीं हो उतने बड़े राजनीतिक दिवी नहीं है छोटे मोटे पागलखानों में इनके लिए जगह हो सकती है बहुत बड़े पागलखानों में इनके लिए जगह नहीं हो सकती लेकिन पागल पंथ हुआ है और एक मेडनेस है ये भी ये भी अगर हम गौर करें तो हमारे अतीत की धारणाओं से ही निकलती है बात हम पद के बड़े ही बड़े ही सम्मान करने वाले लोग रहे सत्ता और शक्ति के धन के और व्यक्ति पूजा के हम इतने दीवाने रहे हैं कि वो हमारा सब जारी है अब भी वैसी का वैसा जारी लोकतंत्र ऐसे निर्मित नहीं हो सकता ये धारणा हमें छोड़नी पड़ेगी ये रुग्ण में छोड़नी पड़ेगी कि व्यक्ति पूजा के योग्य है या व्यक्ति छोटे और बड़े इंग्लैंड में चर्चिल की जरूरत थी बुला लिया युद्ध आया चर्चिल की जरूरत थी चर्चिल में आ गया युद्ध गया दुनिया सोच भी नहीं सकती थी कि चर्चिल ऐसे चुपचाप विदा कर दिया जाएगा हम कभी विदा नहीं करते हम कभी कर नहीं सकते थे क्योंकि हम सोचते कि घना बड़ा काम किया चर्चिल ने अब हम कैसे छोड़ सकते अब तो पूजा करो मूर्तियां खड़ी करो मालाएं पहनाओ गुणगान करो अब हम ये काम करते हो चर्चिल को हम कभी नहीं छोड़ सकते इंग्लैंड ने ऐसी सरलता से छोड़ दिया जिससे काम पूरा हो गया बुलाया था काम पूरा हो गया आदमी गया व्यक्ति की कोई पूजा नहीं है व्यक्ति का उपयोग है हम व्यक्ति की पूजा करते हैं व्यक्ति का कोई उपयोग नहीं है तो एक आदमी एक दफे छाती पे बैठ जाए उसकी जरूरत भी पूरी हो जाए तो वो आदमी फिर बैठा ही रहा चला जाता है और कोई आदमी इस देश में रिटायर तो होने नहीं चाहता कोई कभी रिटायर नहीं होना चाहता वो तो जो लोग मर गए हैं अगर उनको फिर मौका मिल जाए तो कब्रों से वापिस लौटे वो तो अगर मरघटो में खबर कर दी जाए कि राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है मुर्दे भी खड़े हो सकते हैं तो मुर्दे सब खड़े हो जाएं कोई आदमी 70 पचहत्तर साल का कितना ही हो जाए वो किसी पद से हटना नहीं चाहता भारत की राजनीति में एक उपद्रव यह भी है की वृद्ध हटना नहीं चाहते जो युवा हैं, जो उनकी जगह जाना चाहते हैं संघर्षरत हैं, वो एक कलह का कारण बन गए वृद्धों को हटने योग्य क्षमता आनी चाहिए सच तो यह है कि वृद्धों को पता होना चाहिए कि बच्चों के खेल है कुछ उम्र ज्यादा हो जाए प्रढ़ता बढ़ जाए तो दूसरे बच्चों को खेलने का मौका होना चाहिए उन्हें हटाना चाहिए कोई हटना नहीं चाहता जब तक उसे धक्का न दिया जाए और धक्का देने पर भी जब तक वो कुर्सी को पकड़ रहे किसी तरह से आखिरी दम तक तो वो पकड़े रहेगा छोड़ नहीं सकता ऐसी बेहूदगी और एब्सर्डिटी हो गई है कि उस समय बड़ा जीव मालूम पड़ रहा है कि ये मुल्क कैसे आगे बढ़े वृद्ध को हटने के योग्य क्षमता जुटानी चाहिए जो काम कर सकते हैं व्यक्तियों की पूजा नहीं काम का सम्मान होना चाहिए और काम पूरा हो जाए तो व्यक्तियों को हटना चाहिए और हमें हटाने की हिम्मत होनी चाहिए अकर्तज्ञता नहीं है ये कोई ग्रेटिट्यूड की कमी नहीं है सिर्फ इस, इस बात की स्वीकृति है कि बीमार था आज हमने डॉक्टर को बुला लिया था बीमार तो बीमारी खत्म हो गई अब डॉक्टर को हम वहीं बिठाए हुए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी स्वतंत्रता का संघर्ष किया जरूरी नहीं है कि वे सत्ता करने में भी कुशल होंगे ये बिल्कुल उल्टी बात है इससे कोई संबंध नहीं है सच तो यह है कि जो लोग सेवा करने में कुशल है उनके हाथ में सत्ता देना बड़ा खतरनाक हो सकता है जो लोग युद्ध के जो लोग स्वतंत्रता के युद्ध में लड़ने में जिन्होंने बड़ी क्षमता दिखलाई है जरूरी नहीं है कि वे सत्ता करने में भी उतनी ही कुशलता दिखाएं लेकिन ऐसे ही हो गया जेल जाना सर्टिफिकेट हो गया सत्ता करने का जेल जाने वाले को हमें सम्मान देना चाहिए लेकिन सम्मान देने का मतलब ये नहीं कि वो सत्ता में बैठ जाए तो कोई भी अरा आदमी जो किसी भी तरह जेल चला गया था या किसी तरह से अब भी जेल का झूठा सर्टिफिकेट भी ला सकता हो तो वो सत्ता का हकदार हो गया हमें व्यक्तियों की फिक्र है हमें कामों की जरा भी फिक्र नहीं इसलिए सारी की सारी राजनीति अजीब हालत में पड़ गई देश आजाद हुआ था सोचा जाना चाहिए था कौन लोग काम के साबित हो सकते नहीं ये नहीं सोचा गया किन लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी आजादी की लड़ाई लड़ना एक बात है सत्ता करना बिल्कुल दूसरी बात है जीवन को व्यवस्था देना समाज को गति देना बिल्कुल दूसरी बात है तो ऐसी हालत हो गई कि जो लोग अंगूठे से निशान लगाते हैं तो वे शिक्षा मंत्री होकर बैठ गए इसकी कोई फिक्र ही ना रही कि शिक्षा मंत्री होने का क्या मतलब हो सकता है एक अत्यंत अव्यवस्था और अराजकता पैदा हुई वो अब भी जारी है उसमें अभी भी कोई फर्क नहीं हो गया है व्यक्ति की पूजा हमें छोड़ देनी चाहिए काम काम महत्वपूर्ण है व्यक्ति नहीं और राष्ट्र महत्वपूर्ण है समाज महत्वपूर्ण है व्यक्ति नहीं कौन हित कर है उसे हम पुकारेंगे कौन हित कर नहीं उसे हम विदा कर देंगे विदा अपमान नहीं है विदा केवल काम का पूरा हो जाना लेकिन वो कोई भाव मुल्क में पैदा नहीं हो पा रहा और तीसरी आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूँ जिससे उलझन बारी होती चली जाती है भारत का जो मन है वो जो हमारा नेशनल माइंड है उस राष्ट्रीय चित्त में एक बहुत गहरी बात है और वो बात बिल्कुल असामाजिक है एंटी सोशल है भारत के पांच छह हजार वर्ष के चिंतन ने एक एक व्यक्ति को निपट स्वार्थी बना दिया है अपने तक केंद्रित कर दिया है। हर व्यक्ति का अपना मोक्ष है भारत में हर व्यक्ति का अपना सुख है सामूहिक सुख सामूहिक मुक्ति सामूहिक आनंद की कोई कल्पना ही नहीं है है ही नहीं हमने कभी सोचा ही नहीं इस तरफ हम तो हरेक को समझाते पति को हम कहते हैं तू अपनी फिक्र कर पत्नी अपनी फिक्र करे तेरा बेटा अपनी फिक्र करे कोई किसी का कोई किसी के सुख में भागीदार नहीं है हमने एक एक व्यक्ति को इस तरह तोड़ दिया है कि जिसको कम्युनिटी कहे समाज कहे वो भारत में पैदा ही नहीं हुआ एक एक व्यक्ति अपनी फिक्र कर रहा है अपना मोक्ष अपना स्वर्ग खोज रहा है अपने पाप पुण्यों का हिसाब रख रहा है दूसरे से क्या संबंध है दूसरे से कोई संबंध नहीं है एक अंतर संबंध की भावना ही पैदा नहीं हुई इसलिए समुदाय कैसे सुखी हो समाज कैसे सुखी हो समाज कैसे बढ़े आगे विकसित हो ये हमारे मन में नहीं है एक एक व्यक्ति अपनी अपनी फिक्र में लगा है एक एक व्यक्ति पहले मोक्ष की फिक्र करता था अब एक एक व्यक्ति पद की धन की एक एक व्यक्ति अपनी अपनी फिक्र कर रहा है इसलिए पूरा मुल्क एक बड़ी अंतर कलह में एक कॉन्फ्लिक्ट में और युद्ध में पड़ा हुआ है जहाँ सभी व्यक्तियों के व्यक्तिगत स्वार्थ बहुत महत्वपूर्ण हो और समाज का कोई स्वार्थ ना हो वहां ये हो जाना सुनिश्चित है राजनीति में उसके सब फिर और गांव और फोड़े फूटने शुरू हो गए वहाँ एक एक व्यक्ति अपने में उस एक किताब में पढ़ रहा था उन्नीस सौ पचहत्तर किताब का नाम है लेखकों ने घोषणा की है बड़े अर्थशास्त्री है तीन लेखक उन्होंने घोषणा की है की भारत में उन्नीस तो तक उन्नीस सौ पचहत्तर के बीच इतना बड़ा अकाल पड़ेगा कि जिसमें 10 करोड़ करोड़ से 20 दिल्ली में एक बहुत बड़े नेता से नाम उनका नहीं लूंगा नाम लेने से इस मुल्क में बड़ी मुश्किल होती है बड़ी झंझट खड़ी हो जाती है उनका नाम नहीं लूंगा उनसे मैंने कहा कि आपने ये किताब पढ़ी है उन्नीस सौ अठहत्तर में अर्थशास्त्री कहते हैं भारत में मनुष्य के इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ेगा उन्होंने कहा 1978 तो भी बहुत दूर है अभी तो उन्नीस तो का सवाल है उन्नीस सौ तो अठहत्तर किसको मतलब है न हम रहेंगे ना सवाल है। वो जो रहेंगे वो जानेंगे किसी को मतलब नहीं है पूरे देश से प्रत्येक को अपने से मतलब है कि मैं कितनी देर पद पर सत्ता में संपत्ति में रह सकता हूँ इसके बाद बात, बात खत्म हो जाती है पूरा मुल्क हमारा पूरा मुल्क व्यक्तियों की भीड़ है समाज नहीं हम एक भीड़ है ना तो हम राष्ट्र हैं ना हम समाज हम एक क्राउड है बड़ी इसलिए हम कभी भी गुलाम हो सकते हैं गुलाम रहे हम एक हजार साल इसीलिए क्योंकि इस मुल्क में कोई समाज था ही नहीं अगर एक आदमी को कोई कत्ल कर रहा था दूसरे लोगों ने सोचा हमें क्या मतलब है अगर एक प्रांत जीत लिया गया एक राज्य हार गया दूसरे राज्यों ने सोचा हमें क्या मतलब है लोग हार पे चले गए किसी को मतलब न था दुश्मन बहुत कम आए थे हिंदुस्तान में शायद बाबर हजार आदमियों को लेकर प्रविष्ट हुआ था करोड़ों के मुल्क को जीत लेना कितना कठिन था लेकिन यहाँ एक एक आदमी था यहाँ मुल्क था ही नहीं तो पांच आदमी एक आदमी के खिलाफ बहुत मजबूत पड़ गए इतने छोटे से अंग्रेज इतने बड़े मुल्क पर इतने दिन हुकूमत कर सके उसका और कोई कारण न था यहाँ कोई समाज था ही नहीं उनका एक समाज था अगर तीन लाख अंग्रेज भी भारत में थे तो वो हम हमसे ज्यादा थे हम चालीस करोड़ बेकार थे वे तीन लाख का समाज था एक कम्युनिटी थी ये चालीस करोड़ की भीड़ है एक भीड़ में कोई अर्थ नहीं किसी को किसी से कोई प्रयोजन नहीं अगर भारत को कहीं भी इन जीवन की सारी गंदगी राजनीति के सारे उपद्रवों को शांत करना हो और एक ठीक राजपथ पर भारत के भविष्य को ले जाना हो तो भारत की व्यक्तिगत स्वार्थ की प्रवृत्ति को तोड़ना ही पड़ेगा एक एक बच्चे को सिखाना पड़ेगा कि तुम्हारा सुख जैसी कोई चीज नहीं होती हमारा सुख जैसी चीज होती है तुम जैसा कुछ नहीं होता हम जैसी कोई चीज होती है सुख व्यक्ति का नहीं होता हम सबका सामूहिक अंतर संबंध है और दुख भी अंतर है लेकिन हम भारत को समझा रहे हैं एक आदमी गरीब है तो हम कहते अपने कर्मों का फल भोग रहा है हम समाज से तोड़ दिए उसको हम ये नहीं कहते कि समाज की गलत व्यवस्था का फल भोग रहा है हम कहते अपने कर्मों का फल भोग रहा है न हो राष्ट्र की कोई आत्मा समाज की कोई अपनी आत्मा ना हो तो जो हो रहा है वो होगा और विघटन होगा और डिसइंटीग्रेशन होगा मद्रास कहेगा मैं अलग बंगाल कहेगा मैं अलग केरल कहेगा मैं अलग और अभी तो ये प्रांतों की बातें जिले भी पीछे नहीं रहेंगे बड़ौदा कहेगा अहमदाबाद के साथ बंधे रहने की जरूरत क्या है अलग और अगर भारत की बुद्धि को पूरा खोल के खेलने खिल, का मौका दिया जाए तो मैंने सुना है बुद्ध के जमाने में भारत में 2000 राज्य थे अगर भारत की बुद्धि को पूरा मौका दिया जाए भारत की प्रतिभा को जीनियस को जिसको हम बड़ा आदर करते हैं तो दो से ज्यादा राज्य फिर हो सकते कोई कठिनाई नहीं, नहीं हमारी बुद्धि अजीब है नर्मदा किसकी है मध्य प्रदेश की गुजरात की झगड़ा चलेगा वर्षो तक वहां पैसा कोई मर जाए खेत में पानी न पहुंचे झगड़ा चलता रहेगा नर्मदा का पानी किसका कौन कितना ले कितना ले ये तय नहीं हो सकता नर्मदा हिंदुस्तान की नहीं या तो मध्य प्रदेश की है या गुजरात की है। और एक जिला मैसूर में रहना चाहिए कि महाराष्ट्र में इस पर गोलियां चलेंगी धंगे फसाद होंगे आश्चर्यजनक है आने वाले बच्चे हमारे सोचेंगे ये हमारे माँ बाप पागल थे क्या था इनके दिमाग में हो क्या क्या था जिला गुजरात में होता है कि महाराष्ट्र में फर्क क्या पड़ता है जिला हिंदुस्तान का है नहीं लेकिन हिंदुस्तान का न कोई जिला है न कोई नदी है न कोई पहाड़ सब पहाड़ सब नदियां सब जिले किसी प्रदेश के और चीजें आगे बढ़ती चली जाएंगी अभी मैं पटना में था बिहार में तो कहते हैं कि हमारा झारखंड अलग होना चाहिए मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड के लोग कहते हैं बुंदेलखंड अलग होना चाहिए तेलंगाना अलग होना चाहिए विदर्भ अलग होना चाहिए सब अलग होना चाहिए अगर हम पूरा मौका में तो एक एक आदमी अखीरी जो नतीजा है एनालिसिस का वो ये है कि मैं अलग तुम अलग मैं एक अलग राष्ट्र तुम एक अलग राष्ट्र इसने हमें तीन वर्ष तक पीड़ित किया वो फिर वैसे होना शुरू हो गया ये हैरानी की बात है कि हम अंग्रेजों के गुलामी ने पहली दफे एक राष्ट्र की शक्ल लिए हम इसके पहले कभी राष्ट्र नहीं थे कि कितनी दुखद है कि गुलाम कौन राष्ट्र बनी और आजाद कौन कभी राष्ट्र नहीं थी चर्चिल ने हिंदुस्तान की आजादी के दिन 15 अगस्त को यह कहा था कि तुम मत करो। उनको आजाद हो जाने दो तुम तो एक पंद्रह बीस साल में देखोगे तो उन्होंने गुलामी की सब व्यवस्था फिर से पैदा कर ली दो साल का हमारा उन्हें अनुभव था और उसने कहा कि सब टूट जाएंगे वो बिखर जाएंगे वो आपस में लड़ जाएंगे टूट जाएंगे बिखर जाएंगे और हमने वो सारा बिखराव शुरू कर दिया लेकिन इन बिखरावों को अगर हमने इमीजिएट समझा कि अभी का मामला है तो गलती हो जाएगी फिर हल नहीं होगा इसलिए मैंने कहा कि आज बिल्कुल आज नहीं है हमारा पूरा अतीत उसके पीछे खड़ा है आज की राजनीति बिल्कुल आज की नहीं है पूरा अतीत पीछे से ढक के दे रहा है उसे अगर हम समझेंगे तो हम कॉजे कारण अलग कर सकते हैं और अगर हमने समझा कि पीछे का कोई सवाल नहीं है ये सवाल बिल्कुल आज का है तो हम जो भी हल करेंगे वो हल दस परेशानियां खड़े करेंगे और हल नहीं हो सकता पूरे भारत के चित्र को बदलना जरूरी है तीन चार बातें मैंने कही उन्हें दोहरा दूं पहली बात अच्छा आदमी राजनीति के प्रति विरात छोड़े और बुरे आदमी को राजनीति में जाने से रोकने के सब उपाय होने चाहिए लेकिन बुरे आदमी की अपनी तरकीबें हैं वो कहता है ये सवाल अच्छे बुरे आदमी के चुनाव का थोड़ी ये सवाल तो कम्युनिस्ट कांग्रेसी और सोशलिस्ट का है अच्छे और बुरे के बीच विकल्प ही नहीं छोड़ा उसने वो कहता सोशलिस्ट को चुनो कम्युनिस्ट को चुनो कांग्रेस को चुनो किसको चुनना है और तीनों बुरे आदमी खड़े सवाल अच्छे और बुरे के बीच नहीं है सवाल कम्युनिस्ट और कांग्रेसी जनसंघी और कांग्रेसी के बीच और दोनों मौसेरे भाई उसमें कोई फर्क नहीं है उसमें कोई फर्क नहीं है अभी मुझसे किसी पूछा कि मोरारजी को चाहेंगे मोरारजी भाई को चाहेंगे आप केंद्रा इंदिरा को मैंने कहा इंदिरा बहन है और मुरार जी भाई है भाई बहन में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है झगड़े घरेलू है और भीतरी और कोई आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई भी उतनी साबित होंगे जितनी बहन साबित होने वाली है भाई बहन के झगड़े हैं चुनाव बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन हम इस चुनाव में पड़ जाते हैं इसको सुने या इसको मैंने सुना है की जापान में बैर बहुत कुशल है सारी दुनिया में आप जाए तो वो आपसे पूछेंगे कि आप भोजन के बाद चाय लेंगे कि नहीं लेंगे जापान में ऐसा नहीं पूछेंगे वो पूछेंगे भोजन के बाद चाय लेंगे या काफी विकल्प आपको नहीं देते ही नहीं चाय लेंगे या काफी तो आदमी को सीधे ही पूछता है क्या लू चाय लू, लू कि काफी और अगर किसी ने पूछा की भोजन के बाद चाय लेंगे की नहीं लेंगे तो विकल्प दो है की लेना है कि नहीं लेना है पहले बारा ठीक पोलिटिकल नहीं है राजनीतिक नहीं है उसकी समझ कम है वो आदमी को गलत विकल्प दे रहा है इनकार करने का विकल्प भी दे रहा है नहीं विकल्प ये देना चाहिए चाहे लोग है कि काफी तो कुछ आदमी सोचेगा कि ये ले लू की ये उसे नहीं का ख्याल ही नहीं आता इमिजिएटली नहीं का ख्याल नहीं आता हमारे सामने आदमी खड़े होते हैं, एक लाल रंग की टोपी लगा एक सफेद रंग की टोपी वो दोनों सब एक जैसे वो कहते हैं किसको चुनते हैं सफेद टोपी को कि लाल टोपी को और हमको ख्याल आता है किसको चुने इसको की इसको लेकिन ये ख्याल नहीं आता कि बुरे आदमी को चुने की अच्छे आदमी को उसका विकल्प नहीं है बुरे आदमी को हटाना जरूरी है सब तरफ से चाहे वो कांग्रेसी हो और चाहे कम्युनिस्ट हो चाहे सोशलिस्ट हो यह सवाल नहीं है हिंदुस्तान के सामने सवाल यह है कि अच्छा आदमी कैसे जाए और एक नई हवा पैदा करनी चाहिए अच्छे आदमी को चुनोग किस पार्टी का है ये दोखौड़ी की बात है पार्टियों का मूल्य उतना बड़ा नहीं है अंतथा अच्छा आदमी कैसे जाए बुरे आदमी को हटाने की अच्छे आदमी के विराप को तोड़ने की दूसरी बात मैंने आपसे कही ये जो इतने लंबे दिनों से हम जिस भाषा में सोचते रहे हैं जो हमारे सोचने की कैटेगरीज हैं धारणाएं हैं उन धारणाओं में व्यक्ति को ज्यादा मूल्य दे दिया है समाज का कोई मूल्य नहीं समाज का मूल्य स्थापित करना जरूरी है ये मैंने कहा कि हम व्यक्ति को आदर देते हैं पूजा देते हैं काम की कोई चिंता नहीं है व्यक्तियों का कोई आदर पूजा नहीं हो सकती और हम गैर लोकतांत्रिक हैं हमारी चिंता छोटे और बड़े की भाषा में सोचती है अब तक हम लोकतांत्रिक मन नहीं हो सका और लोकतंत्र खड़ा करने चले ये मैंने आपसे कहा कि हीन भाव के लोग राजनीति में तीव्रता से दौड़ते हैं और हीन भाव का आदमी खतरनाक है क्योंकि एक तरह से रुगण है बीमार है उन आदमियों को भेजने सोचने तैयार करने की जरूरत है जो न है न श्रेष्ठ है जो जो है उसमें होने में आनंदित है जो कहीं से भी हट सकते हैं बिना कठिनाई के कहीं भी काम में लाए जा सकते हैं व्यक्ति पूजा बंद करनी जरूरी है और समाज का हित कैसे हो ये चिंतन ज्यादा मूल्यवान है राष्ट्र नहीं है समाज नहीं है हमारे पास वो पैदा करना है वो पैदा नहीं होगा हमारे पुराने ढांचों में सोचने से और हम उस पुराने ढांचे के कारण जो भी सोचते हैं उससे राष्ट्र टूटता है उससे राष्ट्र टूटता उस राष्ट चला जाता है हम जो भी सोचते हैं कहीं सोचते हैं भाषावार प्रांत हो तो राष्ट्र टूटता है अब हम सोचते हैं कि एक राष्ट्रभाषा हो उससे भी राष्ट्र टूट रहा है हम जो भी करते हैं उससे चीजें टूटती हैं बिखरती हैं बनती नहीं कोई जरूरत नहीं राष्ट्रभाषा की जब राष्ट्रीय नहीं है तो राष्ट्रभाषा कैसे होगी राष्ट्र हो तो राष्ट्रभाषा भी हो सकती है राष्ट्र है ही, ही नहीं आप राष्ट्रभाषा के लिए चिल्ला रहे नहीं हो सकता देश में 25 तो राष्ट्र है 25 राष्ट्रभाषाएं रहेंगी अभी और अगर एक लादने की कोशिश की तो ये 25 टूट जाने वाले एक लादी नहीं जा सकती अभी तो राष्ट्र को पैदा करो इन 25 को निकट लाओ अगर राष्ट्र बनेगा तो राष्ट्रभाषा बन जाएगी राष्ट्रभाषा राष्ट्र की छाया है उसके पहले नहीं आती राष्ट्र है नहीं तो राष्ट्रभाषा भी और राष्ट्र को तोड़ने का कारण बनेगी राष्ट्रभाषा तो बन नहीं सकती मैं आपसे कहता हूँ राष्ट्रभाषा भी 50 साल नहीं बन सकती क्योंकि राष्ट्र है नहीं तो बेहतर है मत उपद्रव खड़े करो जितनी भाषाएं हैं उनको स्वीकार कर लो थोड़ी मेहनत होगी अनुवाद से काम चलाओ लेकिन राष्ट्रभाषा का सवाल छोड़ दो जो भी तोड़ता हो वो सवाल छोड़ दो अभी जो जोड़ता हो वो सवाल इकट्ठे करो जिससे हम जोड़ते हो इकट्ठे होते हो करीब आते हो वो सब हम करें और एक राष्ट्र और एक समाज बने एक लोकतांत्रिक चित्र पैदा हो और भले आदमी जो दीवालें उठाई थी वो हम अलग कर दें तो शायद जैसा उलझाव हमें दिखाई पड़ता है वो बदल सकता है मैं नहीं जानता क्योंकि मैं कोई राजनीतिज्ञ नहीं हूं लेकिन दिखता जो है वो मैंने आपसे कहा आपने शायद सोचा होगा कि आज की राजनीति पर मैं उन्ही सब बातों की बातें करूँगा जो रोज सुबह आप अखबार में पढ़ रहे हैं तो आपने गलत सोचा होगा उससे मुझे कोई मतलब नहीं वो सिर्फ लक्षण है बीमारियों के लक्षण है सिर्फ ऊपर के भीतरी बीमारियां और है लक्षणों को सोचने से कुछ हाल नहीं होता एक आदमी को बुखार चढ़ा है एक आदमी हाथ को गर्म देख के समझे कि गर्म होना बीमारी है ठंडा पानी डालो ठंडा करो इस आदमी को हो जाएगा आदमी ठंडा बिल्कुल ठंडा हो जाएगा नहीं बीमारी है बुखार नहीं है बीमारी वो जो गर्मी मालूम हो रही वो बीमारी नहीं बीमारी कहीं भीतर है बुखार सिर्फ खबर है बुखार सिर्फ खबर दे रहा है की आदमी भीतर कहीं रुकड़ हो गया उस भीतर के रोग को खोजो तो ये ये बुखार चला जाएगा बुखार सिर्फ सिंबॉलिक है तो ये जो हमें दिखाई पड़ रहा है सब फीवर है बुखार है इसको बीमारी मत समझ लेना नहीं तो ठंडे पानी डालने से और मुश्किल होगी इसको नहीं इसके भीतर कारण छिपे कुछ कारण मैंने सुझा है आप सोचना हो सकता है ठीक हो।, हो सकता है गलत हो कोई मेरी बात ठीक होनी चाहिए ऐसा सवाल नहीं है वो पुराने जो व्यक्तिवादी लोग थे उनका दावा था ये की हम जो कहते हैं वो ठीक है वो मैं नहीं कहता मैं कहता हूँ समाज सोचे मैंने कहा आप सोचें सोचने से ठीक निकलेगा मेरे कहने से ठीक नहीं होता ना आपके कहने से ठीक होता हम सब एक डायलाग में जुड़ जाएं हम सोचें विचारें समाज सोचे तो धीरे धीरे मंथन होगा और ठीक निकलेगा ठीक निकल सकता है आशा खोने की कोई जरूरत नहीं लेकिन दिल्ली की तरफ देखो तो बहुत निराशा होती दिल्ली की तरफ देख एकदम निराशा होती दिल्ली की तरफ देखेंगी मत ये बड़ा देश है दिल्ली तो कुछ भी नहीं इस बड़े देश की तरफ देखें इसके एक एक आदमी को सोचने विचारने के लिए तैयार करें हवा पैदा करें तो शायद एक दिन आ सकता है कि हमें इस तरह की बेवकूफिया जो चलती हैं रोज इनसे छुटकारा हो जाए छुटकारा न हुआ तो देश का बहुत नुकसान पीछे अतीत में हुआ है आगे भी होगा हम विकसित मुल्कों से कम से कम तीन वर्ष पीछे है अमेरिका जहां है वहां से हम तीन सौ वर्ष पीछे ज्यादा हो सकते हैं। अगर हमें हमारे साधनों पर छोड़ दिया जाए तो हम 300 साल बाद भी चांदनी पहुंच सकते हैं बहुत पीछे हैं और उनकी गति रोज बढ़ती चली जा रही है मैं भी कोई आंकड़ा पड़ रहा कि जीसस से मरने के अठारह सो वर्ष तक मनुष्य का जितना विकास हुआ अठारह सौ में उतना पिछले डेढ़ सौ में हुआ और पिछले डेढ़ सौ में जितना विकास हुआ उतना पिछले पंद्रह वर्षो में हुआ और पिछले पंद्रह वर्षों में जितना विकास हुआ आने वाले डेढ़ वर्षों में होगा लेकिन हम कहाँ होंगे हम अपनी बैलगाड़ी लिए अपना चरखा चलाते रहेंगे तो हमारी मर्जी कोई हमें रोक नहीं सकता धक्का नहीं दे सकता लेकिन दुनिया आगे गई है आदमी बहुत आगे चला गया हम बहुत पीछे रह गए हमारे झगड़े भी बहुत टुच्चे ओछे छोटे बहुत छोटे झगड़े भी बड़े हों तो भी सुख मालूम होता है झगड़े भी बड़े हो तो मुल्क ऊपर उठता है झगड़े ही बड़े छोटे तो कोई बहुत बड़े झगड़े नहीं ये सोचने की आपसे प्रार्थना की मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना उससे बहुत आनंदित हूँ और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ मेरे प्रणाम मित्र तो पूछ रहे हैं कि मैंने अच्छे और बुरे आदमी की बात की वे पूछते हैं कि अगर अच्छे आदमी के हाथ में राजनीति आ जाए तो क्या परिवर्तन हो सकते अभूतपूर्व परिवर्तन हो सकते क्यों कुछ थोड़ी सी बातें हम ख्याल में लेने बुरा आदमी बुरा सिर्फ इसलिए है कि अपने स्वार्थ के अतिरिक्त तो वो कुछ भी नहीं सोचता अच्छा आदमी अच्छा इसलिए है कि अपने स्वार्थ से दूसरे के स्वार्थ को प्राथमिकता देता है प्रेफरेंस देता है अच्छा आदमी इसलिए अच्छा है कि वो अपने लिए ही नहीं जीता सबके लिए जीता है तो बड़ा फर्क पड़ेगा अभी राजनीति व्यक्तियों के ने स्वार्थ बन गई है तब राजनीति समाज का स्वार्थ बन सकती है एक बात बुरा आदमी सत्ता में जाने के सब बुरे साधनों का उपयोग करता है और एक बार सत्ता में जाने में अगर बुरे साधनों का उपयोग शुरू हो जाए तो जीवन के सब दिशाओं में सब तरफ जाने में बुरे साधन प्रयुक्त होने शुरू हो जाते हैं जब एक राजनीतिक बुरे साधन का प्रयोग करके मंत्री हो जाए तो एक गरीब आदमी बुरे साधनों का उपयोग करके अमीर क्यों ना हो जाए और एक शिक्षक बुरे साधनों का उपयोग करके वाइस चांसलर क्यों न हो जाए और एक दुकानदार बुरे साधनों का उपयोग करके करोड़पति क्यों ना हो जाए क्यों क्या बात है राजनीति थर्मामीटर है पूरी जिंदगी का वहां जो होता है वो सब तरफ जिंदगी में होना शुरू हो जाता है सब तरफ तो राजनीति में बुरा आदमी अगर है तो जीवन के सभी क्षेत्रों में बुरा आदमी सफल होने लगेगा और अच्छा आदमी हारने लगेगा और बड़े से बड़ा दुर्भाग्य हो सकता है किसी देश का की वहां बुरा होना सफलता लाता हो और भला होना असफलता ले आता हो आज इस देश में भला होना असफलता की पक्की गारंटी किसी को असफल होना हो तो भले होने से अच्छा गोल्डन रूल नहीं है बस भला हो जाए असफल हो जाएगा फॉर और जब भला होना असफलता बन जाए और बुरा होना सफलता की सीढ़ियों बनने लगे तो जिंदगी सब तरफ विकृत और कुरूप हो जाए तो आश्चर्य क्या है राजनीति जितनी स्वस्थ हो जीवन के सारे पहलू उतने ही स्वस्थ हो सकते क्योंकि राजनीति के पास सबसे बड़ी ताकत है ताकत अशुद्ध हो जाए तो फिर कमजोरों को अशुद्ध होने से नहीं रोका जा सकता मैं मानता हूं राजनीति में जो अशुद्धता है उसने जीवन के सब पहलुओं को अशुद्ध किया है राजनीतिक पहले पुरानी कहावत थी सत्ता जिसके पास है वो दिखाई पड़ता है पूरे मुल्क को और जाने अनजाने हम उसकी नकल करना शुरू कर देते हैं सत्ता की नकल होती है क्योंकि लगता है कि सत्ता वाला आदमी ठीक होगा अंग्रेज हिंदुस्तान में सत्ता में थे तो हमने उनके कपड़े पहनने शुरू किए वो सत्ता की नकल थी वो कपड़े भी गौरवपूर्ण प्रतिष्ठापूर्ण मालूम पड़े अगर अंग्रेज सत्ता में न होते और चीनी सत्ता में होते तो मैं कल्पना नहीं कर सकता कि हमने चीनियों की नकल ना की होती हम चीनियों के कपड़े पहने होते सत्ता में जो होता है सत्ता में अंग्रेज था तो उसकी भाषा हमें ज्यादा गौरवपूर्ण मालूम होने लगी सत्ता के साथ सब चीजें नकल होनी शुरू हो जाती है अधिकारी जो करता है वो सारा मुल्क करने लगता है तो राजनीति पर तो अत्यंत शुद्धि की जरूरत है वहां सबसे ज्यादा जरूरत है कि अच्छा आदमी वहाँ हो क्योंकि वो वो हमारे बीच खड़े होकर नमूना बन जाता है और चारों तरफ लोग उसकी तरफ देख के वैसा होना शुरू कर देते हैं और जब एक बार ये पता चल जाए अनुयायी को ये पता चल जाए कि सब नेता बेईमान है तो अनुयायू को कितनी देर तक ईमानदार रखा जा सकता है नहीं अच्छे आदमी के आने से तो आमूल परिवर्तन हो जाएंगे फिर अच्छे आदमी की बड़ी से बड़ी जो खूबी है वो यह है कि उस कुर्सी को पकड़ नहीं लेगा क्योंकि अच्छा आदमी कुर्सी की वजह से ऊंचा नहीं हो गया ऊंचा होने की वजह से कुर्सी पर बिठाया गया इस फर्क को हमें समझ लेना चाहिए बुरा आदमी कुर्सी पे बैठने से ऊंचा हो गया है वो कुर्सी छोड़ेगा फिर नीचा हो जाएगा तो बुरा आदमी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता अच्छा आदमी अच्छा होने की वजह से कुर्सी पर बिठा गया, कुर्सी छोड़ने से नीचा नहीं हो जाने वाला अच्छा आदमी कुर्सी को छोड़ने की हिम्मत रखता है और जो लोग कुर्सी को छोड़ने की हिम्मत रखते हैं जो लोग भी किसी भी चीज को चुपचाप छोड़ सकते हैं बिना किसी जबरदस्ती के उनके साथ वो मुल्क की जीवन धारा को अवरोध नहीं बनते रोज बदलाव होनी चाहिए बीस वर्ष में पीढ़ी बदल जाती है नए बच्चे जवान हो जाते हैं नई खबरें ले आते हैं नई दुनिया के सपने ले आते हैं उनको ताकत हाथ में आनी चाहिए ताकि वो नए सपने ढाल सके पुराने जमाना गया पुराने जमाने में बूढ़ा आदमी जवान आदमी से ज्यादा उपयोगी था ध्यान रहे अब बूढ़ा आदमी जवान आदमी से ज्यादा उपयोगी नहीं है उसका कारण क्योंकि पुराने दुनिया का ज्ञान सीमित था बूढ़ा आदमी जो जानता था जवान उससे कम जानता था आज हालत उल्टी है बूढ़ा आदमी जो जानता है जवान उससे 30 साल आगे का जानता है इसलिए बूढ़ा आदमी अब उपयोगी नहीं उसको जगह जगह से विदा होना चाहिए अगर आज कोई गणित पढ़ निकला है तो 20 साल गणित जिसने पढ़ा था वो उससे ज्यादा जानता है अगर आज कोई फिजिक्स पढ़ आया तो बीस साल पहले के फिजिक्स से उसका ज्ञान ज्यादा है तो अब जमाना बदल गया पुरानी दुनिया का नियम था कि बूढ़े के हाथ में सारी ताकत हो अब नियम बदलना पड़ेगा बुढ़ा आदमी पिछड़ जाता है गति बहुत तीव्र हो गई नया बच्चा ज्यादा जान के आता है नया जान के आता है उसको जगह होनी चाहिए तो अब जवान पर केंद्रित होना चाहिए सारी व्यवस्था लेकिन वो अच्छा आदमी छोड़ सकता है बुरा आदमी पकड़ लेता वो छोड़ता नहीं अच्छा आदमी जब भी पाएगा मुझसे बेहतर आदमी काम करने आ रहा है वो कहता है अब आ जाओ मैं हट जाता हूँ अच्छे आदमी की हटने की हिम्मत बड़ी कीमत चीज है बुरे आदमी के हटने की हिम्मत ही नहीं होती वो जोर से पकड़ ले एक ही रस्ते से हटता है वो उसको या तो बड़ी कुर्सी दो तो वो हट सकता है नहीं तो वो नहीं हटता और या फिर मौत आ जाए तो मजबूरी में हटता है वो नहीं वैसे नहीं हटता आमूल परिवर्तन हो सकते हैं आमूल परिवर्तन हो सकते हैं और अच्छा आदमी वहां होगा तो अच्छे आदमी को पैदा करने की व्यवस्था करेगा ध्यान रहे बुरा आदमी अच्छे आदमी को पैदा करने की व्यवस्था नहीं करता क्योंकि बुरा आदमी जो प्रतिक्रिया पैदा करता है, है उससे और बुरे आदमी पैदा प्र होते हैं और यह भी ध्यान रहे कि बुरा आदमी जब चलन में हो जाता है तो अच्छे आदमी को चलन के बाहर करता है बुरे सिक्के की तरह अगर खोटा सिक्का बाजार में आ जाए तो अच्छा सिक्का एकदम बाजार से नजारत हो जाएगा खोटा सिक्का चलने की कोशिश करता है अच्छे सिक्के को हटा देता है बुरे आदमी जब ताकत में हो जाते हैं तो अच्छे आदमियों को जगह जगह से हटा देते हैं जीसस को किसने मारा बुरे आदमियों ने एक अच्छे आदमी की संभावना को सुकरात को किसने जहर दिया बुरे आदमियों ने पॉलिटिशियंस ने एक अच्छे आदमी को अच्छा आदमी बुरे आदमी के लिए बहुत अपमानजनक है उसको बर्दाश्त नहीं करता और इसलिए अच्छे की संभावना तोड़ता है जगह जगह से तोड़ता है बुरा आदमी अपने से भी बुरे आदमी चाहता है जिनके बीच वो अच्छा मालूम पड़ सके और इसलिए बुरा आदमी अपने चारों तरफ अपने से भी बुरे आदमी इकट्ठे कर लेता है बुद्धू अपने से ज्यादा बुद्धू इकट्ठा कर लेता है, उनका वो गुरु हो सकता है <laughs> तो मैं मानता हूँ अच्छे आदमी से तो आमूल परिवर्तन होंगे हो सकते हैं। जो है पार्टी के ऊपर कोई भी समझा नहीं किसी देश में आज तक ऐसा नहीं है कि हम अच्छे और बुरे आदमी को चुनने का विचार करें और इसलिए किसी देश में अभी भी आज भी ठीक लोकतंत्र पैदा नहीं हो सका है लेकिन ये हो सकता है और संभव है व्यवहारिक भी है लेकिन एक ख्याल जकड़ जाता है तो हम उससे अन्यथा सोचने में हमें कठिनाई मालूम पड़ती है दल का एक ख्याल पकड़ गया है कि दल के बिना तो राजनीति हो नहीं सकती दल तो होना ही चाहिए और दल अगर होगा तो अच्छा आदमी कभी प्रवेश नहीं कर सकता दल प्रवेश करेगा आदमी का सवाल नहीं है सारी दुनिया की तकलीफ है भारत की नहीं है भारत की तो बहुत तकलीफ है क्योंकि हम बहुत नए लोकतंत्र के जगत में खड़े होकर प्रयोग कर रहे हैं लेकिन एक अर्थ में सुविधा हो सकती है कि हम ठीक प्रयोग करने की कोशिश भी कर सकते क्या वजह है पूरा मुल्क अच्छे आदमियों को चुने उनके अपने अपने विचार होंगे अपनी धारणाएं होंगी हम पार्टी बेसिस पूरे नहीं चुनते उनके अच्छे होने की वजह से चुनते वे पचास आदमी इकट्ठे होकर दिल्ली में निर्णय करेंगे वे पचास आदमी अपने बीच से चुनेंगे वे वे निर्णय करेंगे वहां दिल्ली की उनकी धारा सभा में पार्टियां हो सकती है लेकिन पूरा मुल्क अच्छे आदमी की चिंता करके चुनेगा वे वहां निर्णय करेंगे उनके वहां दल होंगे दस अच्छे सोशलिस्ट चुन जाएंगे दस अच्छे कांग्रेसी चुन जाएंगे वे ऊपर जाके निर्णय करेंगे हमारे चुनाव का आधार पार्टी नहीं होगी आदमी होगा ऊपर पार्टियां होंगी वो अपना निर्णय करेंगी अपना प्रधानमंत्री बनाएंगी वो दूसरी बात लेकिन मुल्क अच्छे आदमी की दृष्टि से चुनाव करेगा तो बड़ा परिवर्तन हो जाएगा बड़ी क्रांति हो जाएगी क्योंकि अच्छे आदमियों की बड़ी जमात वहां इकट्ठी हो तो मैं नहीं मानता हूं कि कोई पार्टी की सरकार बननी भी जरूरी है अगर अच्छे लोगों की जमात हो तो अच्छे लोगों की सरकार हो सकती है वो मिलीजुली हो सकती है और मिलीजुली सरकार अच्छे आदमी को ही हो सकती है बुरे आदमी की तो मिलीजुली सरकार नहीं हो सकती असंभव है ये तो प्रयोग करने की बात है अब व्यवहारिक लग सकता है लोकतंत्र अब व्यवहारिक था प्रयोग किया है तो लग रहा है समानता अब व्यवहारिक थी प्रयोग किया है तो बढ़ती जा रही है जिंदगी तो प्रयोग करने से आगे बढ़ती मेरा मानना यह है कि पार्टियों के दल पर देश को चुनाव नहीं करना चाहिए देश का आम जन तो व्यक्ति की फिक्र करे की कैसा व्यक्ति कैसे विचार कैसा व्यक्तित्व तो उसको चुने ऊपर पार्टियां हो सकती है वे मिलजुल के भी काम कर सकती है इकट्ठे भी काम कर सकती है और भारत जैसे देश में मिलजुल के ही काम हो तो अच्छा है क्योंकि तो भारत जैसे देश में अभी जब तक पार्टियों का रुख पकड़ जाए तो एक पार्टी अगर मुल्क के अच्छे की भी बात करे तो दूसरी पार्टी को सिर्फ इसलिए विरोध करना पड़ता है कि वो विरोधी है उसे सब बाधाएं खड़ी करनी पड़ती है सब विरोध करना पड़ता है इनकार करना पड़ता है भारत जैसे अविकसित देश को तो सबका साथ मिले सहयोग मिले एक कोऑपरेटिव सारे राजनीतिक चिल्लाते लोगों को समझाते हैं कोऑपरेशन चाहिए लेकिन उनसे पूछना चाहिए कि तुम्हारे बीच कितना कोऑपरेशन है वहाँ कितना तुम मिलजुल के काम कर सकते हो अगर कोई बढ़िया आदमी है और वो दूसरी तरफ से आया है दूसरी दिशा से तो तुम कितना उसका उपयोग कर सकते हो भारत जैसे अविकसित देश में तो मिलीजुली सरकार बड़ी सार्थक हो सकती है और ध्यान रहे आपकी पार्टी की सरकारें अभी पंद्रह साल में मुसीबत में डाल देंगी वो तो अब तक एक पार्टी थी कांग्रेस इसलिए मुश्किल न थी अब पार्टियां बढ़ती चली जाएंगी दस साल में या तो डिक्टेटरशिप या मिली सरकार के सिवा कोई विकल्प नहीं रह जाएगा क्या विकल्प है आज भी क्या विकल्प तो टूटना शुरू हो गया करिएगा क्या पार्टी कहां ले गई आपको वो तो एक पार्टी थी तो ठीक था कोई अव्यवस्था नहीं मालूम पड़ती थी अब बराबर बजन की दस पार्टियां हो जाएंगी रोज सरकार बदलेगी और गरीब भारत जैसे गरीब मुल्क में रोज सरकार का बदलना बहुत महंगा है और रोज सरकार बदले तो विकास क्या हो गति क्या हो आज नहीं कल आपको मिली सरकार पर आना पड़ेगा पार्टियां भारत के लिए गैर व्यवहारिक है इम वो प्रैक्टिकल है नहीं लेकिन मेरी दृष्टि यह है कि फिर भी अगर पार्टी के धन से आपने चुनाव किया तो अच्छे आदमी की खोज बहुत मुश्किल है अच्छे आदमी की खोज के आधार पर चुनाव होने चाहिए वो किसी पार्टी का हो इससे कोई प्रयोजन नहीं होना चाहिए मुल्क को पार्टी से प्रयोजन छोड़ देना चाहिए और वे अच्छे लोग ऊपर इकट्ठे हो उनकी पार्टियां हो भी सकती है दस मत हो सकते हैं उनके लेकिन अच्छे लोग मिलकर काम कर सकते हैं और भारत के लिए मिली सरकार के अतिरिक्त आगे कोई विकल्प नहीं है एक ही विकल्प है कि या तो डिक्टेटोरियल कोई व्यवस्था हो और या फिर ये विकल्प है कि रोज सरकारें बदले तो बहुत धनी मुल्क रोज सरकार बदल सकते हैं वो खेल बहुत लग्जोरियस है वो बहुत महंगा खेल है उनका कोई नुकसान नहीं होता हम तो मर जाएंगे हम तो जिंदा ही नहीं रखते हमारा सारा काम ठप हो जाएगा ऐसे ही काम ठप है और रोज सरकार बदल जाए तो बस ठीक है छह महीने में सरकार बदल जाए तो ठीक जिन प्रांतों में सरकारें बदली है वहां की हालत देख के बहुत गबराहट हो गई वहां आज कोई सेक्रेटरी किसी मिनिस्टर की कोई सुनने का सवाल भी नहीं, नहीं क्योंकि वो कहता है कि आप हो कितने देर? वो तब तक फाइल ही रखे रहता है जब तक आप हो जब आप चले जाओगे तब देखा जाएगा तब दूसरा आएगा तब वो फाइल विदा कर दी जाएगी उस फाइल से कोई संबंध उठाने की जरूरत ही नहीं और इतना साफ हो गया कि छह महीने में सरकार बदलनी है हो गया। आज नहीं कल मिलीजुली सरकार पर हमें निर्णय लेना ही पड़ेगा लेकिन मिलीजुली सरकार और अच्छी हो सकती है अगर नीचे का चुनाव अच्छे आदमी के ख्याल से हम करें एक बहुत विभिन्न व्यवस्था हो सकती है, नहीं कहीं है लेकिन नहीं कहीं होने से ये नहीं है कि नहीं हो सकती है हो सकती है